निर्वाणोपनिषद यह उपनिषद ऋग्वेज से सम्भव है इसमें जीवन के परम लक्ष्य तथा आवागमन से मुक्ति होने के साधनभूत निर्वाण के विषय में विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है इस उपनिषद में सूत्रात्मक पद्धति द्वारा परमहंस सन्यासी के गूढ़ सिद्धांतों को रहस्यात्मक ढंग से विवेचित किया गया है सर्वप्रथम परमहंस सन्यासी का परिचय दिया गया है तत्पश्चात दीक्षा देवदर्शन क्रीड़ा गोष्ठी भिक्षा आचरण आदि का परमहंस सन्यासी के लिए क्या स्वरूप है विवेचना की गई है आगे चलकर पुनः मठ ज्ञान ध्येय कंथा गुदड़ी आसन पटुता तारक उपदेश नियम अनियामकत्व यज्ञोपवी शिखा तथा मोक्ष आदि की वास्तविक स्थिति सन्यासी के लिए क्या है इसका निरूपण करते हुए कहा गया है कि यही निर्वाण का तत्व है यह तत्व दर्शन श्रद्धा समर्पण युक्त शिष्य या पुत्र को ही प्रदान करना चाहिए सामान्य व्यक्ति को इस तत्व से कोई लाभ नहीं प्राप्त हो पाता शांति पाठ ओम वांग बे मनसी प्रतिष्ठि था मनो मे वाची प्रतिष्ठित वेदस्माष्ठ स्रुतम पे बा प्रभासीनाधीतेनारात्रतामृत वदेश सत्यम व्या तमत तदवक्ता अवतुं अवतुत वक्ता वक्ता ओं शाति शाति शाति हरि ओम अथ निर्वाणोपनषद व्याख्यास्यामहंस सोहम परव्राजका पश्चिमिंगा मन्मथ क्षेत्रपाला गगन सिद्धांत अमृतकल्लोलदी अक्ष निरंजन निशंशय ऋषि निर्वाणो देवता देता निष्क्रवृत्ति अब निर्वाणोपनिषद का वर्णन करते हैं मैं परम हंस हूँ मैं वही ब्रह्म हूँ परिवराजक संयासी पश्चिम लिंग अंतिम स्थिति रूप युक्त होते हैं कामदेव के लिए क्षेत्रपाल जैसे अर्थात कामदेव को रोकने में समर्थ होते हैं वे गगन सिद्धांत वाले अर्थात आकाश की तरह निर्लिप्त और व्यापक सिद्धांत वाले होते हैं वे अमृत तरंगों वाली अर्थात आत्मा नद, रूपी नदी के समान होते हैं उनका स्वरूप अक्षय निरंजन अर्थात अनस्वर और निर्लेप होता है निसंशय ही उनका ऋषि है निर्माण ही उनका देवता है उनकी प्रवृत्ति निष्कुल अर्थात स्वकुल गोत्र से परे होती है उनका ज्ञान समस्त उपाधियों से मुक्त होता है ऊर्ज्व नाजह निरालबपीठ संयोग दीक्षा विगोपदेश दीक्षा सतोषपावन च्वादोकन विवेकक्षा करुबके के आनंदमाला एकांत गुहाया मुक्तासन सुख अकल्पित अकल्पितिक्षासी हंसाचार सर्वभूता हंस इति उनका अभ्यास उच्च स्थिति के लिए होता है उनका आसन आश्रय रहित होता है परमात्मा ईश्वर के साथ सहयोग ही उनकी दीक्षा है संसार से वियोग करना मुक्त होना ही उनका उपदेश है दीक्षा लेकर संतोष करना ही उनका पावन कर्म करना है द्वादश आदित्यों का प्रलय काल का वे दर्शन करते हैं क्योंकि प्रलय काल में ही द्वादश आदित्य एक साथ बुद्धिमान होते हैं वे विवेक के द्वारा अपनी रक्षा करते हैं दया अर्थात करुणा ही उनकी क्रीड़ा अर्थात खेल है आत्मिक आनंद ही उनकी माला है एकांत रूपी गुहा में मुक्त होकर सुखपूर्वक बैठना ही उनकी गोष्ठी है अपने हाथ से न बनाया हुआ अपितु तो मांग कर प्राप्त किया हुआ भोजन ही उनकी भिक्षा है वे हंसाचारी होते हैं अर्थात उनका आचरण हंसों जैसा नीर क्षीर विवेकी होता है समस्त प्राणियों के अंतर में रहने वाला आत्मा ही हंस है ऐसा उनका प्रतिपादन है उदासीन कोपीनम विचार ब्रह्मावलोक पादुका परीक्षा चरणम परीक्षाचरण कुंडलीबंध परापवाद मुक्त जीवन मुक्त शिवयोग निद्रा खेचरी मुद्रा चरमानंदी निर्गुण गुणत्रयम् निर्गुणगुण विवेकलभ्यम मनोवागगोचर जगज्जज्जनिम स्वनजग्भ्रगजादी तोल्यम तथा देहादिघात मोहगुणक तद्रज्जुसर्पवत्क विष्णुविद्यादिशाधना धारलक्ष्म अंकुशो मग शून्य न संके परमेश्वर सत्ता सत्य सिद्धयोगो मठ अमरपदम न तस्व आदिब्रह्म स्वंत अजपा गायत्री विकारदंडोधेय धैर्य उन उन्था संन्यासियों की गुलड़ी है उदासीन प्रवृत्ति उनकी कौपिन अर्थात लगोटी है विचार ही उनका दंड है ब्रह्म का अवलोकन ही उनका योगपट्ट है संपदा उनकी पादुका है अर्थात धन संपदा को वे पैर की जूती की तरह तुक्ष वस्तु समझते हैं परीक्षा ही उनका आचरण है ईश्वर की इच्छा से ही वे दे धारण और चेष्टा करते हैं कुंडलनी ही उनका बंध है वे परापवाद अर्थात परनिंदा से मुक्त होकर जीवन मुक्त होते हैं कल्याणकारी ईश्वर के साथ योग ही उनकी निद्रा है उस निद्रा और खेचरी मुद्रा को धारण करके वे परमानंद का अनुभव करते हैं वह ब्रह्म तीनों गुणों से अतीत अर्थात त्रिगुणातीत निर्गुण है वह विवेक द्वारा प्राप्त किया जा सकता है वह मन और वाणी द्वारा प्राप्त नहीं है अर्थात वह मन और वाणी का अविषय है जिस प्रकार यह जगत अनित्य है इससे जो जन्मा है वह स्वप्न के संसार की तरह और आकाश में बने बादलों के हाथी आदि की तरह मिथ्या है उसी प्रकार यह देह आदि संघात मोह आदि दोषों से युक्त है और यह सब रस्सी में सर्प की भ्रांति के समान मिथ्या है विष्णु विधि अर्थात ब्रह्मा आदि सैकड़ों नामों वाला ब्रह्म ही लक्ष्य है इंद्रियों पर अंकुश रखना ही ब्रह्म प्राप्ति का मार्ग है ब्रह्म प्राप्ति का वह मार्ग शून्य संकेत अर्थात विष्णु आदि देव शक्तियों से रहित नहीं है समस्त जीवों पर ईश्वर की सत्ता है सत्य और सिद्ध हुआ योग ही सन्यासी का मठ है अमर पद अर्थात स्वर्ग उस ब्रह्म का स्वरूप नहीं है आदि ब्रह्म से स्व की एक रूपता ही ज्ञात है उक्त भाव सोहम का अजपा जप ही गायत्री है विकारों के ऊपर नियंत्रण पाना ही थे है मनो निरोधनी कंथा योगे नदानंद स्वरूप दर्शनम आनंद भिक्षासी महाश्मशान प्यांद बड़े वाश एक आनंदमठ उन्मन्वस्था शारदाचेता उन्मतिगति उन्मनी गतिलग्र गात्रीठं अमृतकल्लोलानंदक्रिया पांडरगगनम समदमादी दिव्यशक्चरणे क्षेत्रपात्रपटुता परावर संयोग तारकोपदेश अद्वैत सदानंदोदेवता मन का निरोध करने वाली प्रवृत्ति ही कंथा कुदड़ी है सन्यासी गण योग के द्वारा परब्रह्म के सदानंद स्वरूप का दर्शन करते हैं वे परिव्राजक सन्यासी आनंद रूप भिक्षा का ही भोजन करते हैं वे महाश्मान में भी आनंद वन की भांति निवास करते हैं एकांत स्थल ही उनका मठ होता है उनकी उन्मनी अर्थात निर्विकल्प अवस्था तथा शारदा उज्ज्वल चेष्टा होती है उनकी उन्मनी निर्विकल्प्रूपता गति होती है उनका निर्मल शरीर और आश्चर्यहित आसन होता है अमृत रूपी महान सागर की तरंगों में आनंदित रहना ही उनकी क्रिया है चिदा काशी उनका महा है श्रम दम आदि दिव्य शक्तियों के आचरण अर्थात व्यवहार में क्षेत्र और पात्र का ध्यान रखना उनकी पटुता अर्थात कुशलता है परावर अर्थात ब्रह्म के साथ सहयोग ही उनका तारक उपदेश है अद्वैत सदानंद ही उनका देवता है